पत्रावली 270 अपने गुरु भाइयों को लिखित हाई व्यू केवर सम इंग्लैंड 27 अप्रैल अठारह कल्याण वरेश शरद के द्वारा सारे समाचार अवगत हुए दुष्ट गाय की अपेक्षा सूनी गोशाला श्रेयस्कर है यह बात सदैव ध्यान में रखनी होगी मैं व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने के लिए यह नहीं लिखता परंतु तुम्हारी भलाई के लिए और भगवान श्री राम कृष्ण जिस उद्देश्य के लिए आए थे उस उद्देश्य की सफलता के निमित्त इसे सभी के लिए लिखना चाहता हूँ उन्होंने तुम सब लोगों का लक्षण भार मेरे ऊपर डाला था और बताया था कि तुम सब लोग जगत के कल्याण में सहायता करोगे यद्यपि तुम में से अधिकांश इस बात को नहीं जानते मेरा तुम्हें लिखने का यही विशेष कारण है यदि तुम लोगों में ईर्ष्या और अहंकार के भावों ने जड़ पकड़ लिया है तो बड़े दुख की बात होगी जो लोग स्वयं कुछ समय तक सौहार्द भाव से एक साथ न रह सके वे क्या पृथ्वी पर सौहार्द संबंध स्थापित कर सकते हैं निसंदेह नियमों से आबद्ध होना एक दोष है परंतु अपरिपक्व अवस्था में नियमों का पालन करना आवश्यक है अर्थात जैसा कि गुरुदेव कहते थे कि छोटे पौधे को चारों ओर से रूंध कर रखना चाहिए इत्यादि दूसरी बात यह है कि आलसी लोगों के लिए वृथा बकवाद करना और परस्पर विरोध भाव उत्पन्न करना इत्यादि स्वाभाविक है इसलिए नम निम्नलिखित उद्देश्य संक्षेप में लिखता हूँ यदि तुम इसके अनुसार अग्रसर होगे तो परम मंगल होगा किंतु ऐसा न करोगे तो हमारे सारे श्रमों के विफल हो जाने की संभावना है पहले मैं मठ की व्यवस्था के विषय में लिखता हूँ पहला मठ के लिए कृपया एक बड़ा सा मकान या बाग किराए पर लो जहाँ सबको एक एक कमरा अलग अलग मिल सके एक विशाल कमरा जहाँ पुस्तकें रखी जा सके और एक छोटा सा कमरा अभ्यागतों से भेंट करने के लिए होना चाहिए यदि संभव हो तो उस घर में एक बड़ा कमरा और होना चाहिए जहां जनता के लिए शास्त्रों का अध्ययन और धर्म का उपदेश हो सके दूसरा कोई किसी से मठ में मिलना चाहे तो वह केवल उससे मिलकर चला जाए और दूसरों को कष्ट न दे तीसरा प्रतिदिन बारी बारी से कुछ घंटों के लिए तुम में से एक को बड़े कमरे में जनता के लिए उपस्थित रहना चाहिए जिससे जो प्रश्न वे करने आए हो, उनका संतोषजनक उत्तर उन्हें मिल सके चौथा सबको अपने अपने कमरे में रहना चाहिए और किसी विशेष कार्य के अतिरिक्त दूसरों के कमरे में नहीं जाना चाहिए जिसके पुस्तकालय में पढ़ने की इच्छा हो उसे वहां जाकर अध्ययन करना चाहिए पर वहाँ तम्बाकू आदि नहीं पीनी चाहिए और दूसरों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए शांतिपूर्वक अध्ययन होना चाहिए पांचवा, एक कमरे में भीड़ करके दिन भर बातचीत में समय गवाना और अनेक व्यक्तियों का बाहर से आकर उस कोलाहल में सम्मिलित होना इसका पूर्णतः निषेध होना चाहिए छठवा केवल वे लोग जो धन पिपाशु हैं धर्म जिज्ञासु हैं शांत भाव से आएँ और अभ्यागतों के कमरे में प्रतीक्षा करें जिस विशेष व्यक्ति से वे मिलना चाहते हों उससे मिलने के पश्चात वे चले जाएं। यदि उन्हें कोई सामान्य प्रश्न करना हो तो उस दिन के सम्मेलन के प्रबंधकर्ता से पूछकर कर चले आ जाए सातवा चुगलखोरी गुट बनाना दूसरों की निंदा इधर उधर करना इसका पूर्ण त्याग होना चाहिए आठवां, एक छोटा कमरा ऑफिस के लिए नियुक्त हो मंत्री को उस कमरे में रहना चाहिए और वहाँ कागज शाही तथा पत्र लिखने की और सब चीज़ें होनी चाहिए मंत्री को आमदनी और व्यय का हिसाब रखना चाहिए पत्र आदि सब उसके पास आने चाहिए और उसे सब उन उन व्यक्तियों को बिना खोले सौंप देने चाहिए पुस्तकें और पत्रिकाएं पुस्तकालय में भेज देनी चाहिए नौवा तम्बाकू आदि पीने के लिए एक छोटा कमरा होना चाहिए उस कमरे के अलावा और कहीं तम्बाकू नहीं पीनी चाहिए दसवा जो आक्षेप करना या क्रोध दिखाना चाहे वह मठ के सीमा के बाहर ऐसा करे इससे किंचित भी विचलित ना होना चाहिए शासन समिति पहला प्रतिवर्ष अध्यक्ष का बहुमत से चुनाव होगा अगले वर्ष दूसरे का और आगे भी इसी तरह से दूसरा इस वर्ष राखाल स्वामी ब्रह्मानंद को अध्यक्ष बना दो इसी प्रकार किसी और को मंत्री और पूजा भोजन इत्यादि की देखभाल के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का चुनाव करो तीसरा मंत्री का एक और कर्तव्य होगा वह सबके स्वास्थ्य पर दृष्टि रखेगा इस संबंध में मुझे तीन निर्देश देने हैं क प्रत्येक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निवाड़ी पलंग और गद्दा आदि होंगे हर एक को अपना कमरा साफ रखना होगा ख पीने और पकाने के लिए स्वच्छ और निर्मल जल का प्रबंध करना होगा अशुद्ध और मलिन जल में भोग पकाना महापाप है ग हर एक को दो गैरवे वस्त्र दो जैसे शरत के लिए तुमने बनाए और यह देखो कि वे साफ़ रखे जाते हैं मकान के नीचे ऊपर की सफाई परमावश्यक है इस ओर दृष्टि रखनी होगी चौथा जो सन्यासी बनना चाहे उसे पहले ब्रह्मचारी बनाया जाए एक वर्ष वह मठ में रहे और एक वर्ष बाहर रहे तत्पश्चात सन्यास की उसे दीक्षा दी जाए पांचवा पूजा का काम इन्हीं में से एक ब्रह्मचारी को सौंपो और थोड़े समय बाद उन्हें बदलते रहो मठ के विभाग मठ में निम्नलिखित विभाग होंगे पहला अध्ययन दूसरा प्रचार तीसरा धार्मिक साधना पहला अध्ययन जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए पुस्तकों और शिक्षकों का प्रबंध करना इस विभाग का उद्देश्य होगा प्रतिदिन प्रातः और स्वयं शिक्षकों को उनके लिए तैयार रहना चाहिए दूसरा प्रचार मठ के अंदर और बाहर मठ के प्रचारकों को यह कार्य करना होगा कि वे जिज्ञासुओं को धर्म ग्रंथों में से पढ़कर कर और उन्हें शिक्षा दें साथ ही प्रश्न कक्षा द्वारा भी वे उन्हें उपदेश दें बाहर के उपदेशकों को गांव-गांव जाकर उपदेश देना चाहिए और उपरयुक्त प्रकार के मठ भी भिन्न स्थानों में स्थापित करने का यत्न करना चाहिए तीसरा धार्मिक साधना जो लोग साधना करना चाहते हैं यह विभाग उन लोगों की आवश्यकता को पूरा करने का यत्न करेगा परंतु जो व्यक्ति धार्मिक साधना में लगा है वह दूसरों को अध्ययन या उपदेश देने से नहीं रोक सकेगा जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे तुरंत ही निकल जाने के लिए कहा जाएगा यह अनिवार्य है मठ के भीतर के उपदेशकों को भक्ति ज्ञान योग और कर्म पर बारी बारी से शिक्षा देनी चाहिए इसके लिए दिन और समय नियुक्त होना चाहिए और यह नित्य का कार्यक्रम कक्षा के दरवाजे पर लगा देना चाहिए अर्थात भक्ति मार्ग के साधकों को जिस दिन ज्ञान के विषय पर कक्षा हो उस दिन उपस्थित नहीं रहना चाहिए जिससे उनकी भक्ति को कहीं हानि ना पहुँचे इत्यादि इत्यादि तुम लोगों में से कोई भी वामाचार साधना के योग्य नहीं है, इसलिए मठ में इसकी साधना किसी प्रकार भी ना होनी चाहिए जो इसे न सुने वह इस संघ को छोड़ दे इस साधना का मठ में कभी नाम भी न लिया जाए गुरु महाराज के संघ में जो दुष्ट अधम वामाचार का प्रचार करेगा उसके इलोक और परलोक नष्ट हो जाएंगे कुछ सामान्य निर्देश पहला यदि कोई महिला किसी सन्यासी से बात करने आए तो उसे अभ्यागतों के कमरे में सन्यासी से मिलना चाहिए कोई भी महिला पूजा गृह को छोड़कर किसी और कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती दूसरा किसी सन्यासी को स्त्रियों के मठ में रहने की आज्ञा ना होगी जो सन्यासी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह मठ से निकाल दिया जाएगा दुष्ट गाय की अपेक्षा सूनी गोशाला श्रेयस्कर है तीसरा दुष्ट चरित्र वाले मनुष्यों का प्रवेश पूर्ण निषिद्ध है किसी बहाने को उनकी छाया भी हमारे कमरे की देहली को पार न करे यदि तुम में से कोई भी दुराचारी हो जाए तो उसे तुरंत निकाल दो चाहे वह कोई भी हो हमें दुष्ट गाय की जरूरत नहीं प्रभु अनेक भले व्यक्तियों को लाएंगे चौथा कोई भी स्त्री पढ़ने के कमरे में या उपदेश वाले स्थान में कक्षा के समय या उपदेश के समय में आ सकती है परंतु नियत काल के पश्चात उसे तुरंत वह स्थान त्याग देना चाहिए पांचवा कभी क्रोध प्रकट न करो ईर्ष्या को मन में आश्रय न दो और चुपके चुपके किसी की चुगली न करो अपने दोषों को दूर करने की जगह दूसरों के दोष देखना यह निर्दयता और कठोर हृदय की पराकाशा है छठवां भोजन का नियत समय होना चाहिए सबके लिए एक आसन और एक नीची चौकी होना चाहिए जिसमें वह आसन पर बैठ सके और चौकी पर थाली रख सके जैसा कि राजपुताने में चल, चलन है कार्यकारिणी समिति सदा पदाधिकारियों का चुनाव गुप्त रूप से होना चाहिए यह भगवान बुद्ध का आदेश था अर्थात एक मनुष्य यह प्रस्ताव करे कि अमुक साधु इस वर्ष का अध्यक्ष हो और सबको कागज़ के टुकड़ों पर हाँ या नहीं लिखकर उन्हें एक घड़े में डाल देना चाहिए यदि अधिकांश हाँ निकले तो वह अध्यक्ष चुना जाना चाहिए इत्यादि यद्यपि पदाधिकारियों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए तथापि मेरा यह प्रस्ताव है कि ईश्वर सदाह अध्यक्ष तुलसी अर्थात स्वामी निर्मला मंत्री और कोषाध्यक्ष गुप्त स्वामी सदानंद पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए जाए और शशि स्वामी राम कृष्णानंद, काली स्वामी अभेदानंद हरि स्वामी तुरानंद और शारदा स्वामी तीतानंद शिक्षा और प्रचार के काम का बारी बारी से भार उठाएं इत्यादि निस्संदेह ही एक पत्रिका आरंभ करने का शारदा का विचार उत्तम है परंतु मैं उसे स्वीकार तब करूँगा जब तुम सब लोग मिलकर उसे चला सको मतो आदि के बारे में मुझे यही कहना है कि यदि कोई श्री रामकृष्ण देव को अवतार आदि स्वीकार करे तो अच्छा है यदि न करे तो भी ठीक ही है परंतु सच बात तो यह है कि चरित्र के विषय में श्री रामकृष्ण देव सबसे आगे बढ़े हुए हैं उनके पहले जो अवतारी महापुरुष हुए हैं उनसे वे अधिक उदार अधिक मौलिक और अधिक प्रगतिशील थे अर्थात प्राचीन आचार एक देशी थे परंतु इस नए अवतार या आचार्य की शिक्षा यह है कि योग भक्ति ज्ञान और कर्म के सर्वोच्च भावों का सम्मिलन होना चाहिए जिससे एक नए समाज का निर्माण हो सके प्राचीन आचार निसंदेह अच्छे थे परंतु यह इस युग का नया धर्म है अर्थात योग ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय आयु और लिंग भेद के बिना पतित से पतित तक में ज्ञान और भक्ति का प्रचार पहले के अवतार ठीक थे परंतु श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में उनका समन्वय हो गया है साधारण मनुष्य और नौ सीखे के लिए आदर्श में निष्ठा रखना विशेष महत्वपूर्ण है अर्थात उन्हें यह सिखाओ कि यद्यपि सब महापुरुषों का यथोचित आदर करना चाहिए तथापि अब श्री रामकृष्ण की उपासना होनी चाहिए दृढ़ नहीं कर सकता फिर पिछले महापुरुष अब कुछ प्राचीन हो चले हैं अब नवीन भारत में है जिसमें नवीन ईश्वर नवीन धर्म और नवीन वेद है हे भगवान भूतकाल पर निरंतर ध्यान लगाए रखने की आदत से हमारा देश कब मुक्त होगा अच्छा अपने मत में थोड़ी कट्टरता भी आवश्यक है परंतु दूसरों की ओर हमें विरोध भाव नहीं रखना चाहिए यदि तुम मेरे विचारों पर चलना विवेक युक्त समझो और यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता रहूँगा अन्यथा तुम लोगों का संग एकदम त्याग दूँगा कृपया यह पत्र गौरी माँ योगेन माँ आदि को दिखा देना और उनके द्वारा स्त्रियों का मठ स्थापित करवाना एक वर्ष के लिए गौरी माँ को उसका अध्यक्ष बनने दो परंतु तुम में से किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए वे अपना कार्य स्वयं संभाले तुम्हारे आदेश पर उन्हें काम नहीं करना है मैं उस काम के लिए भी आवश्यक धन दूंगा। भगवान तुम्हें उचित राह पर चलाए दो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन को गए एक ने तो वहां जाकर भगवान को ही देखा परंतु दूसरे ने देखा वही गंदगी जो उनके स्वयं के मन में व्याप्त थी मेरे मित्रों निसंदेह ही गुरुदेव की सेवा अनेकों ने की परंतु जब किसी के मन में अपने को असाधारण समझने का भाव जागृत हो तब उसे यह समझाना चाहिए कि यद्यपि उसने श्री राम कृष्ण का सत्संग किया है तथापि सच बात तो यह है कि उसने अपने मन की वाहियात बातें ही देखी यदि ऐसा ना होता तो वह कुछ अच्छे परिणाम दिखाता गुरुदेव स्वयं हमेशा कहते थे वे भगवान के नाम में नाचते और गाते थे परंतु अंत उनका दुखदायी होता था इस अधोगति के मूल में अहंकार है यह सोचना कि हम दूसरों के समान महापुरुष हैं कोई कहेगा वे गुरुदेव मुझसे भी प्रेम करते थे हाय घसीटा राम तब क्या तुम्हारा ऐसा रूपांतर होता क्या ऐसा मनुष्य दूसरे से डा करता था या लड़ता हुआ अपने आप को गिरा देता यह या याद रखो कि उनकी कृपा से बहुत से आदमी देवताओं की नैमा प्राप्त करेंगे जहाँ कहीं उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी वहाँ यही परिणाम दिखाई देगा आज्ञा पालन पहला धर्म है अब जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे उत्साह पूर्वक करो मैं देखूँ कि यह छोटे छोटे काम तुम कैसे करते हो फिर धीरे धीरे बड़े काम होंगे तुम्हारा नरेंद्र पुनस्य कृपया यह पत्र सबको पढ़ सुनाओ और मुझे लिखो कि यह प्रस्ताव व्यवहार में लाना तुम उचित समझते हो या नहीं कृपया राखाल से कहना कि जो सबका दास होता है वही उनका सच्चा स्वामी होता है जिसके प्रेम में ऊंच नीच का विचार होता है वह कभी नेता नहीं बन सकता जिसके प्रेम का कोई अंत नहीं है जो ऊंच नीच सोचने के लिए कभी नहीं रुकता उसके चरणों में सारा संसार लौट जाता है नरेंद्र